हो गया नुक होने से फिर ऋण घिप से घिप हो गया अंतर्बत्नी इस प्रकार अर्थात जिसका अंदर में और कुछ है अंतर्वत्नी भी अर्थात गर्भीणी स्त्री के द्वारा

गर्भ जैसे सुभृत सुषु धारित सुु अर्थात कहते हैं अगर्ित अन्नपान भोजनादीना यथा गर्भ सुभृत सुषु सम्य भृतो लोके अगर्हित अन्नपान भोजन गर्हित अन्नपान ग्रहण नहीं करते उस समय में जैसे सब वैद्य लोग बताते हैं उसी प्रकार के ही अन्नपान अर्थात भोजन पानीय द्रव्य व्यवहार करते हैं

उसके द्वारा गर्भ का सुभृत रक्षा होती है गर्भ का सुष्ट सम्यक भृत सम्यक भरण होता है अर्थात गर्भ में जो शिशु है उसका सम्यक रक्षा हो जाती है जैसे लोक में होता है इतम है वह इसी प्रकार के अर्थात वो स्त्री जैसे वो गर्भ को रक्षा करता है जागृत अवस्था मतलब जागृत जागृत रह करके

तो सर्वदा उसके प्रति ध्यान रहता है यह दृष्टांत तो दे दिया इतम है इसी प्रकार के ऋत्विक भीर योगी भीश्च सुत इति यह जो व्यापक परमात्मा उसका जो अभिव्यक्त रूप हो गया अग्नि और योगियों के द्वारा जो हृदय में धारण किया जाता है ये दोनों प्रकार की व्यक्ति इसको

अर्थात ये आत्मतत्व का जो व्यक्त रूप हो गया उसको उसी प्रकार की धारण करते हैं अर्थात जागृत होकर के उसको धारण करते हैं अप्रमत्त हो करकेंच दिवे दिवे दिवे दिवे का अर्थ कह दे अहनी अहनी इड इ का अर्थ स्तुत्य बंद्य स्तुत्य में क्या सूत्र लगा जुस

अर्थात स्तवन योग्य स्तुत्य बंद्य बंदनीय है कर्मीरे हृदय च कर्मी, योगी, कर्मी भी ही, योगी भी दो प्रकार की दे दिए साधक और कर्मी इसको अध्वर अध्वर अर्थात यज्ञ अध्यज्ञ कहा गया और योगी इसको हृदय अध्यात्म कह दिया गया

तो वही परमात्मा की अभिव्यक्ति दूसरे दूसरे प्रकार व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने जो प्रिय स्थान है वहाँ अभिव्यक्ति माना जाता है शास्त्र सभी के लिए उपाय दिया है कर्मी है तो उसको अग्नि में वही परमात्मा का परमात्मा का व्यक्त रूप अग्नि योगी है तो अपना हृदय में अर्थात बुद्धि की वृत्ति उसमें प्रकट होते हैं परमात्मा

जागरी बद्भीर यह भी विशेषण दिया गया जागरी बद्भीर अर्थात जागरणशील बदभीर जागरणशील अर्थात तो अप्रमत्त होना अप्रमत्त तो ही भाष्यकार स्वयं स्पष्ट करते हैं प्रमत्त प्रमत्त अर्थात प्रमाद होना ये प्रमाद प्रमाद शब्द का तात्पर्य कहते हैं अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि और कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि हो जाना ये प्रमाद जो करना चाहिए उसमें होगा ये नहीं होने से चलेगा

और जो नहीं करना चाहिए उसमें रुचि हो जाएगी इसको कहते हैं प्रमाद अच्छा निष्ठा हो जाने से प्रमत और खय हो जाने से हो जाएगा प्रमाद इतिद हविष मतभेर आज्यादि मतभेद ध्यान भावना बदभी मनुष्य भीर मनुष्य अग्निर एतदे तदेव प्रकृत ब्रह्म

अप्रमाद होकर के प्रमाद रहित तो होकर के दो प्रकार के साधक कहा गया एक तो हविष अर्थात आज्य आदि मत भी आज्यघ्रिति देने वाला अर्थात कर्मी और ध्यान भावना मद भी ध्यान करने वाला अर्थात योगी भी जो कहा गया ऊपर पंक्ति में मनुष्य भी मनुष्यों के द्वारा

यह अग्नि धारित तो होता है अर्थात चिंतन का विषय बनता है अप्रमत्त होकर के इसी का चिंतन करते हैं अर्थात वही हिरण्यगर्भ का ये व्यक्त रूपेण और चिंतन योगी लोग अपना हृदय में चिंतन करेंगे वो व्यापक तत्व को तो जो जो यह दोनों प्रकार की व्यक्तियों का चिंतन का विषय हुआ कहते हैं एतद् तत्व तत्व तद अर्थात तदेव प्रकृतम ब्रह्म जो नचिकेता का जिज्ञासा का विषय था

यह सब उपाय है उसी का चिंतन करने का वही परमात्मा जो कि हिरण्यगर्भ गर्भ रूप धारण करता है और वही हिरण्यगर्भ आगे ये सब नाना रूपों में प्रकट हो जाता है ये हम मंत्र पूरा हुआ आगे किंच और भी हिरण्यगर्भ का और विशेषण देकर के व्याख्यान देते हैं

यतचोदेती सूर्योस्तंग तं देवा सर्वे नतीति सूर्यो अर्ता कशन एक यतच तं सर्वे देवा अर्ताद कशन न्येती एक यत चतः पंचमी यतच जिशिषे

उदयती सूर्य सूर्य उदय होता है यत कह करके अभी हिरण्यगर्भ का विचार चल रहा है इसी हिरण्यगर्भ से ही सूर्य उदय होता है सूर्य तो उदय होता है अर्थात कल्प का आरंभ में हिरण्यगर्भ गर्भ प्रथम आगे हिरण्य गर्भ से सारे देवता उत्पन्न होंगे इसलिए पहले हिरण्य गर्भ को मई कहा गया तो यतश्च उदयती सूर्य जिससे ये सूर्य

उत्पन्न होते हैं हिरण्यगर्भ से ही और च अस्तम गच्छति पुनः प्रलय काल में इसमें अस्त हो जाएंगे तम उसी हिरण्यगर्भ को सर्वे देवा अर्पिता सारे देवो उसी में ही अर्पित हैं उसमें में अर्पित अर्थात तो उसी का ही सब अवयव है सर्व देवता

अर्थात उ न कशन अतीति वह हिरण्य गर्भ को कोई भी अतिक्रमण करके नहीं जा सकता अतिक्रमण करके जाना का अर्थ है कि जैसे कहा जाएगा ये घट मिट्टी को अतिक्रमण करके चला जाएगा अतिक्रमण अर्थात मिट्टी को त्याग करके अतिक्रमण कर गया उसका उसको पीछे छोड़ करके आगे चला जाए, अर्थात है कि त्याग करके चला जाना तो कोई भी पदार्थ अपने कारण को त्याग करके नहीं जा सकता है

ये इसलिए कहते हैं कि जो भी ये जगत का पदार्थ है कोई भी इस हिरण्यगर्भ को त्याग करके नहीं जा सकता है क्योंकि हिरण्य गर्भ सबका स्वरूप ही है तद वे तद यही जो हिरण्यगर्भ है वही वास्तविक ब्रह्म ही है भाष्य में यतच यस्मात्णात उदेति उत्तिष्ठति

यत कहने से पंचमी देते हैं यस्मा अर्थ कहते हैं प्राणात प्राणात अर्थात हिण्यगर्भ रूपा उदेति उदैती अर्थात उत्तिष्ठति उदय होता है सूर्यः सूर्य अस्तम अस्तमर्था निम्लोचनम अर्थात पुनः लीन हो जाता है यत्र यने प्राणे हिण्यगर्भ में अहनी अहनी अहनी अहनी अर्थात ब्रह्मण का प्रतिदिन अर्थात कल्पे कल्पे

प्रत्येक कल्पक आरंभ में सूर्य ब्रह्मा जी से अर्थात हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हो जाएंगे पुनः कल्पांत में उसी में सब लीन हो जाएंगे अहनी अहनी अहनिअहनी गति प्राणम आत्मा देवा अग्नियादिद बागादयस्य आध्यात्म सर्वे विश्वे अराव रथनाता सम्रवेशिता स्थिति का दे

उसी हिरण्यगर्भ को प्राणम आत्मान वही उनका सब स्वरूप है वही वास्तविक आत्मतत्व तो तो ही है हिरण्यगर्भ गर्भ रूप में प्रथम प्रकट हुआ उसी में देवा देवा अग्नियादयो अधिदम अधिदेव समष्टि है देवता रूप है बाघादय से अध्यात्म होगे हो जो समष्टि में अग्नि है वही सब व्यक्ति बाघ रूप बाघ रूपों में विद्यमान है

उसी हिरण्यगर्भ में सर्वे सर्वे का अर्थ कहते हैं विश्व अरा इव रथ जैसे रथ का नाभि जो मध्य भाग में होता है जो अक्षय में लगा रहता है उसको नाभि कहते हैं उसी में सभी अरा अर्पिता अरा अर्थात तो जो नेमी से अर्थात जो परिधि होता है चक्र का उसको नेमी कहते हैं और जो केंद्र में होता है उसको नाभी कहते हैं नेमी से नाभी पर्यंत जो, जो जोड़ने वाला ये

साइकिल इत्यादि में जो तार होता है ता बीच में स्पोक तो वो उसको ओरा कहते हैं यह रथन नाभि में जैसे सारे ओरा अर्पित होते हैं अर्पित होते हैं अर्थात उसी से ही वो बल प्राप्त करते हैं अर्पिता सम प्रवेशिता स्थिति काले जिस समय में स्थिति समय है सभी उसी में ही अर्पित होकर के रहते हैं अर्थात तो उसी से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करते हैं मिट्टी से बनाया गया जितना बर्तन

जब उत्पन्न होंगे तो मिट्टी से उत्पन्न होंगे और जब स्थिति काल में ये सब कहा रहेंगे वायु में रहेंगे वही मिट्टी में ही रहेंगे इसलिए कहते हैं स्थिति काल में भी उसी में ही अर्पिता सोपी ब्रह्म एवं सोपी अर्थात जिसमें ये सब अर्पित हुए हिरण्य वो हिरण्यगर्भ गर्भ ब्रह्म ही है तद एत सर्वात्मक ब्रह्म इसलिए यह सर्वात्मक ब्रह्म सभी कुछ इसी में ही अर्पित हुए

अर्ता हुए तो सभी का कारण यही हुआ तद नाती न ना तदात्मकतम अतीय तदात्मकता तदन्यम गशन कशिदी तदाथ एवं अवधारण करते हैं नाती मंत्र में नाती कचन का अर्थ कहते हैं नतीत ग गच्छति न न न का अर्थ तो न रहा

अतिथि का अर्थ कहते हैं अतित्य गच्छती और अतित्य का अर्थ तदात्मकताम, अच्छा अतित्य तदात्मकताम तद अन्यत्म तदात्मकता को त्याग करके तद अन्य रूप को प्राप्त कर लेता है जैसे कहा जाएगा घट मिट्टी रूप को त्याग करके वायु रूप को प्राप्त कर लेगा ऐसा कभी संभव होगा ठीक तो इसी प्रकार यहाँ बात कहते हैं तदात्मकताम

अतित्य अतिथ्य अर्थात त्यक् तद अन्य रूप को प्राप्त कर लेंगे ये कोई भी नहीं कर पाएगा कश्चन कश्चिद स्वरूप का त्याग किसी के द्वारा नहीं हो सकता है यही हिरण्य ही सभी का स्वरूप है ये सब समष्टि का चिंतन दिखा रहे हैं समष्टि जब निष्ठा हो जाएगी तभी ये समष्टि अर्थात द्वितीय भाव का अद्वितीय का निश्चय होगा

जब तक व्यष्टि का भावना दृढ़ रहेगा तब तक अद्वित अद्वितीयत्व तो दूर की बात है इसलिए अर्थात ये मध्यवर्ती स्थिति कहते हैं व्यष्टि से समष्टि की भावना होनी चाहिए फिर समष्टि भावना होने से फिर धीरे धीरे जो द्वितीय का भान होना सत्यत्व न हमसे भिन्न है और ये भय का कारण भी सब हो सकते हैं ये सब विचार धीरे धीरे दूर होगा तभी ऐक्य निश्चय होगा

इसलिए अभी यहाँ समी भावना ये दिखा रहे हैं ए तद यह जो हिरण्यगर्भ है ये ही वास्तविक ब्रह्म ही है अच्छा यहाँ तत्व तो तो हिरण्य गर्भ का विचार हुआ आगे यह हिरण्यगर्भ गर्भ समी और व्यष्टि ये सब का जो वास्तव अधिष्ठान तत्व तो चैतन्य इसका कथन आरम्भ करते हैं टीका में सर्वात्मक ब्रह्म उत्तम पूर्व पक्ष कहता है की तद असत

ब्रह्म सर्वात्मक वो बात ठीक नहीं है उपाध्यवच्छिन्न चैतन्य जीव विरुद्ध संसार विरुद्ध धर्मक्रांतोर ऐक्य अयोगाशंक्य यहाँ तक पूर्वपक्ष का शंका हुआ उपाधिअव्छिन्न चैतन्य जीव से सामनाधिकरण है उपाधिवि यदैतन्य सवे जीव तदीव

उपाधि से अवच्छिन्न हुआ तो उपाधि से अवच्छिन्न हो जाने से अब अपने आप को संसारी मानता है और जीव से संसारित्वात जीव जो हो गया वो संसारी संसारी अर्थात संसार एण सयुजते अब वो मन मानने लगेगा कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व यही सब संसार है और जिसमें ये सब अनुभव होगा वो संसारी हो जाएगा जीव संसारी हो गया

होने से कहते हैं विरुद्ध धर्माक्रांत ओर ऐक्य अयोगा यह जो जीव है यह ब्रह्म कैसे हो जाएगा इसमें संसारितो अर्थात कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो, सुखित्व तो, दुखित्व तो अनुभव हो रहा है और ब्रह्म ये निर्गुण निष्क्रिय ये दोनों में ऐक्य कैसा हो जाएगा इति आशंक्य आशंका दिखा करके आशंक्य का अर्थ आशंका उद्भाव्य

अर्थात यहाँ पूर्वपक्ष विद्यमान नहीं है सिद्धांत ही आशंका दिखा रहा है ऐसे अगर आप सोचते हो तो सिद्धांत उत्तर देता है विरुद्ध धर्म उपाधि निबंधनवात्त स्वभाव ऐक्य न किंचित अनुपन्नम जो विरुद्ध धर्म आपको दिख रहा है कहते हैं यह उपाधि निबंधनवात्त षष्टि है विरुद्ध धर्म

षी हटाएंगे तो विरुद्ध धर्मत्वम उपाधि निबंधन विरुद्ध धर्मत्व क्यों आ गया कहते हैं उपाधि उसका मूल कारण हो गया निबंधन मूल कारण उपाधि निबंधन में क्या समझ कहेंगे बहुब्री तो उपाधि ही उपाधि निबंधनम यश निबंधनम ये तो नपुंस का लिंग होगा उपाधि कौन सा लिंग होगा कुंगलिंग

सी ये उपाधि के, के सूत्र से बनेगा उपसर्गे गोहो की उपाधि निबंधन विरुद्ध धर्म जो जीव और ब्रह्म में दिख रहा है वो तो उपाधि के चलते हैं और इसलिए स्वभाव के न किंचित अनुपपन्नम दोनों का स्वभाव एक है

स्वभाव में कोई भेद नहीं है उपाधि को लेकर के भेद हो गया न अनुपपन्नम कोई विरोध नहीं है भाष्य मे यद्रह्मदिस्थावरासु वर्तमान तुपाधिवाद्रह्मवतम संसारी संसारी अन्यत इति इति अतरस्मा ब्रह्मण्थी आगे का मंत्र

यदि ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत ब्रह्मा विराट जिसको कहते हैं किरण गर्भ का स्थूल रूप वहां से लेकर के स्थावर पर्यंत स्थावर अर्थात तो चलन शक्ति ही क्या सूत्र लगेगा स्थेस भाष पीस कस वरच

स्थावर ही बनेगा ईश्वर ही बनेगा देखिए एक ही सूत्र में महर्षि ने बना दिया वर्तमान से विराट से लेकर के स्थावर पर्यंत प्रत्येक में तद उपाधि तत्वात जो उस उपाधि विशिष्ट होकर के ये सब भिन्न भिन्न ऐसे प्रतीत हो रहे हैं उपाधि विशिष्ट हो जाने से ब्रह्म अब अब्रह्म बद अवभाष मानम

है तो ब्रह्म किंतु उपाधि विशिष्ट हो जाने से अब्रह्म जैसा भाषमान होगा क्यों कहते हैं विशिष्ट हो गया उपाधि से विशिष्ट हो गया महाकाश होने पर भी अभी ये घटाकाश मठाकाश उपाधि विशिष्ट हो गया और बुद्धि ही नहीं हो गई कि ये तो महाकाश ही है इस प्रकार के क्यों कहते हैं उपाधि में महत्व बुद्धि हो गया उपाधि को बहुत वास्तव मान लेने से कहेंगे ये तो है आकाश के साथ तो ये है मठ है

इसलिए अब्रह्मवध अवभाष मान अभी अब्रम्ह हो गया अर्थात संसारी हो गया तो जो संसारी हो गया अन्य परस्मा ब्रह्मण ये परब्रह्म से भिन्न हो गया इति इसी प्रकार के संशय लोक में है संशय अर्थात इसी प्रकार की अज्ञान लोक में है तो यहाँ भाष्यकार कहते हैं मां भूत कश्यचिद आशंका

अर्थात यह जो जीव ब्रह्म जैसा भासमान हो रहा है यह संसारी से अन्य है इस प्रकार के आशंका यह जो संसारी है यह परमात्मा से अन्य है इस प्रकार के आशंका मत करिए जीव रूपेण ब्रह्म रूपेण जो प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा से भिन्न है इस प्रकार के आशंका नहीं करनी चाहिए वो परमात्मा ही है

ये सब यस इसको सिद्ध कर रहे हैं ये भी एक महावाक्य स्थानीय मंत्र यदे तद मुत्र, यद तदमूत्र यदमुत्र तदन मृत्यो स मृत्यु यद इह तदमूत्र यदमुत्र तदनुह मृत्यु स मृत्युमानोति ये पश्यति अन्वे तो जैसा है

यद् यद चैतन्य एवं इह जीवे यह जीव में जो चैतन्य है तद अमूत्र अमूत्र अर्थात वही ईश्वर में चैतन्य अर्थात वही ब्रह्मा है तद अमूत्र अमूत्र सप्तमी दे दिए अर्थात वो ब्रह्म ही है अमूत्र कहने से सप्तमी दिया था तो कहें ठीक है ईश्वर में जो है चैतन्य तो जो जीवों का चैतन्य है वही ईश्वर का चैतन्य है कोई भेद नहीं है और विपरीत में भी दिखाते हैं यद अमूत्र तद अनु

इस प्रकार के दिखाते हैं क्यों दिखाते हैं कहेंगे जो घटो है वो मिट्टी है और जो मिट्टी है वो घटो है ऐसा हो जाएगा किंतु यहाँ इस प्रकार की नहीं है जो जीव है वही ब्रह्म है जो ब्रह्म है वही जीव है अर्थात ये वह पार्श्व में तत् में कहा जाएगा अर्थात जो तत्व है वही तोम है जो तुम है वही तत्व है अर्थात अत्यंत अभेद दिखाने के लिए उभ पार्श्व से कहा जाता है कोई भेद नहीं है

नहीं तो मिट्टी और घट में कहते हैं भेद सहिष्णु अभेद है यहाँ किंतु तो इस प्रकार की भेद सहिष्णु अभेद नहीं अत्यंत अभेद है जीव और ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप में यद अमूत्र अर्थात जो चैतन्य ब्रह्म रूप है ईश्वर में विद्यमान मतलब ईश्वर वही तद यह वही अध्यात्म में वही जीव का स्वरूप है ये वास्तव स्थिति है और उसी के साथ साथ वास्तव स्थिति का ज्ञान देते साथ, साथ

कहते हैं अगर यह आपको नहीं हुआ उसका विपरीत तो हो गया तब तो आप तो अज्ञान हो जाएंगे मृत्यु स मृत्युम आपनोती वो तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा तो जन्म मरण चक्र में जाएगा य इह नाना पश्यति मंत्र में ईव भी कह दिया गया वास्तव जो जीव है वही परमात्मा है होने पर भी जो यह ब्रह्म में भेद दर्शन करता है

नाना नानाईव पश्यती नाना नहीं होने पर भी भेद नहीं होने पर भी भेद जैसा भिन्न जैसा जो देखता है अज्ञान से आवृत होने से वो जन्म मृत्यु चक्र में जाएगा भाष्य में यद कार्य करण उपाधि समन्वित संसारधर्मवत अवभाषमा अविवेकी तदेव स्वात्मस्थम

अमुत्र नित्य विज्ञान घन स्वभाव सर्वसंसारधर्मवर्जित ब्रह्म यद ये तो कार्यकरण उपाधि समन्वित कार्यकरण उपाधि के साथ तादतम्य हो करके विद्यमान जैसा लगता है तो कार्यकरण संघात उसमें संसारधर्म बदभाषम

संसार धर्म जैसा संसार धर्म में बहुबरे लेंगे तो संसार धर्म जैसा दिख रहा है अर्थात तो संसार मेरा है ऐसा जो मान रहा है संसारो धर्मो यश्य तो संसार धर्म तदव अर्थात तो संसारी जैसा व भाषमान हो रहा है संसार धर्म वाला

अच्छा ना बहुबरी नहीं संसार एव धर्म तद्वान क्योंकि आगे मतुप हो गया ना तो इसलिए संसार धर्म वाला कहेंगे मतुप होने से तो संसार धर्म वाला हो जाएगा तो फिर बहुबरी नहीं होगा एक और धार हो जाएगा संसार एव धर्म तद्वान अर्थात संसार धर्म का धर्मी हो गया जीव संसार अर्थात संसारी जैसा व भाष तो संसार हो गया उसका धर्म

संसार धर्मपत्त इसका धर्म क्या हो जाएगा संसार अर्थात हो गया संसारी ऐसे अवभाष ऐसे प्रतीत तो हो रहा है किनको ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कहते हैं अभिवेक नाम जो विवेक नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकरण संघात और चैतन्य ये दोनों का बीच में जो विवेक नहीं कर पा रहे है उन्ही को ऐसा लगता है कि यह जो जीव है वो संसारी है ऐसा कहते हैं

तदेव तो स्वात्मस्थम तो वही जो स्वात्मस्थम अर्थात कार्यकरण उपाधि समन्वित जो है तो कौन है वाक्य का आरंभ में कह दिया यद यद का जो चैतन्य कार्यकरण संघात होकर संघात से विशिष्ट होकर के अथवा उपहित होकर के स्वात्मस्थम अर्थात प्रत्येगात्मरूपेण विद्यमान है वही अमूत्र

अमूत्र का अर्थ नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म तो अमूत्र में सप्तमी दे दिया अर्थात उसका वास्तव स्वरूप हो गया नित्य विज्ञान घन स्वभाव घन अर्थात विजातीय पदार्थ अनंतरित विजातीय पदार्थ से व्यवहित तो नहीं है नहीं तो कहा जाएगा चावल है और उसमें कंकड़ भी थोड़ा मिला हुआ है उसको फिर घन नहीं कहा जाएगा क्योंकि विजातीय पदार्थ बीच में हो गए

तो घन कहने का अर्थ विज्ञान घन विजातीय पदार्थ नहीं है अर्थात कल्पित पदार्थ से कोई संसर्ग कोई संबंध नहीं है ऐसे नित्य विज्ञान घन स्वभाव इसमें क्या समास हो जाएगा में बहुग्री नित्य विज्ञान घन एवं स्वभाव य धर्म त तो सर्वे ये संसारस्य से धर्मा ते ब्रह्म

अर्थत जो प्रत्यगात्में कार्यक्रम संघात उपहित तो हुआ वही वास्तविक ईश्वर का स्वरूप अर्थात वो ही ब्रह्म यमूत्र अर्थात अस्म आत्मनिस्थित तदेवइ नाम उपाधि विभा न अन्यत्

य अमूत्र अमूत्र का अर्थ अमुस्मिन आत्मनि अमुस्मिन आत्मनि अर्थात वो में अमूस्मिन आत्मनि एक टीका में अमुस्मिन अर्थात तो जगत कारणत्व तो उपाधो जगत कारणत्व उपाधि है जिसका और जगत कारणत्व किसका उपाधि हो जाएगा एक नव टिप्पणी जगत कारणत्व तो उपाधो ईश्वर उपाधो

ईश्वर उपाधि में जो चैतन्य विद्यमान है अमुस्मिन का अर्थ हो गया कि ईश्वर उपाधि में <coughs> जगत कारण तो उपाधि है जिसका ईश्वर का उस ईश्वर में उसमें आत्मनी अमुष्मिन आत्मनी अर्थात वो ईश्वर में स्थितम जो चैतन्य तदेव इमरूप कार्य करण उपाधि अनु विभाव्यम नाम रूप करण ये सब उपाधि

उपाधि की प्रतिति होने लग गई तो कहेंगे अब तो ये सब विभाजित तो हो गया घट दिखने लग गया तो आकाश भी विभाजित तो हो गया इसलिए कहते हैं उपाधिम अनु घट अगर दृश्यमान नहीं होगा फिर आकाश विभाजित तो ऐसा हम कहेंगे नहीं कहेंगे इसलिए कहते हैं उपाधिम अनु ये उपाधि कहाँ से आ गया कहते हैं नाम रूप कार्यकरण ये सब सृष्टि हो गई विभाव्यमान वही सब भेद रूपेण सब विभाव्यमान अर्थात

ऐसे हम मानने लगे न अन्यत अनु अलग है विभाव्य मानम न अन्यत तो प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग होने से क्योंकि ये कह रहा है किसको ब्रह्म को कह रहा है यमुष्मीन आत्मनि स्थितम देखिए सब नपुंसक दिया

नाम रूप कार्य करण उपाधि अनुपश्चात विभाव्य मानम विभाव्य मानम ब्रह्म नपुंसक लिंग होने से अर्थात चिंतन का विषय बन जाता है प्रती का विषय बन जाता है उपाधि का ज्ञान होने लगेगा तो फिर ये विभागों का ज्ञान होने लग जाएगा ले सारे साधना क्या करेंगे कदे कर उपाधि को हटाना है इसलिए सात्विकता जितना बढ़ेगा

सर्वूतेषु यनेक भाव अभिभक्तं अविभक्त तज्ज्ञानं त्ञान सात्विकं ये उपाधि हटाना यही सारे साधना हुई है उपाधि अर्थात जब तक ये रजसे तमस्य उपाधि का दाढ़्य अर्थात दृढ़ता रहेगी जितना जितना सात्विकता बढ़ेगा ये उपाधि धीरे धीरे विलय होने लगेंगे विभाव्यम न अन्य त

आगे भाष्य में तत्र एवं सती अर्थात उपाधि का प्रती होने लग गई तो ये भेद दिखना आरंभ हो गया एवं सती एवं सती का वही अर्थ हो गया कहते हैं उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्य मोहिता उपाधि का अनुभव होना आरंभ हो गया तो भेद दृष्टि दिखना आरंभ हो जाएगा

उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या समानाधिकरण है ये अविद्या क्या है उसका लक्षण कह देते हैं उपाधि स्वभाव mm. भेद दृष्टि यही दोनों अविद्या का स्वभाव है जितना अधिक भेद दृष्टि उतना अधिक उपाध... उपाधि उपाधि स्वभाव उपाधि का भान होने से भेद दृष्टि होगा तो यही दोनों अविद्या का कार्य हो जाएगा उपाधि विशिष्ट हो जाएगा तो भेद दृष्टि

प्रथम में उपाधि आएगा फिर भेद दृष्टि सुसुप्ति में उपाधि विद्यमान होने पर भी उसका कार्य नहीं करेगा जैसे सुसुप्ति से बाहर आएगा कहेंगे उपाधि अब कार्य करना आरम्भ कर देगा प्रथम तो अहम बना करके परिचिन करवा देगा फिर आगे कहें तो मैं तो अस्मद हो गया आप बाकी सब युषमद हो गए कहना आगे भेद दृष्टि करवाएगा यही दोनों विद्या का कार्य है आवरण करेगा आगे विक्षेप करेगा

उपाधि उपाधिस्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा लक्षणा अविद्या लक्षण करते स्वरूप अविद्या का यही स्वरूप है ठीक है टीका उपाधि स्वभावस्य भेद दृष्टिश्च ताभ्याम कारणतया उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि ये दोनों से अविद्या लक्षित होती है अगर ये दोनों की प्रतीति नहीं होगी फिर अविद्या लक्षित नहीं होगी

तो उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि ये दोनों कारण से लक्षिता हो जाती है अभिद्या उपाधि स्वभाव अच्छा। उपाधि, स्वभाव में बहुप्री लेंगे उपाधि स्वभाव यश्या अविद्या का स्वभाव वही है उपाधि बन जाएगी वो चाहे व्यष्टि में भी है और समष्टि में भी ईश्वर में भी वही माया हो गया अविद्या

अत भेद दृष्टि भेद दृष्टि अच्छा भेद दृष्टि इति भेद दृष्टि हुआ उपाधि स्वभाव लक्षणा और भेद दृष्टि लक्षणा, भाष्य में जो नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा, तो लक्षणा हो गया द्वंद्व अंत सूर्यमाणम पदम त उपाधि स्वभाव लक्षण और भेद दृष्टि लक्षण उपाधि एवं स्वभाव

अच्छा बहुब्री नहीं कहेंगे आगे लक्षणा दिया है लक्षणा के साथ बहुब्री लेंगे इसलिए उपाधि एवं स्वभाव तदेव लक्षणा अर्थात ना ना, ना बहुब्री होगा क्योंकि उपाधि अगर स्वभाव कह देंगे वही लक्षणा यश्य अविद्या उसका स्वभाव उपाधि हो गया उपाधि वर्णा वही उसका स्वरूप हुआ उपाधि हाँ

उपाधि स्वभाव में बहुब्री लेंगे अर्थात ये अविद्या का स्वभाव क्या है उपाधि बनना यही उसका स्वभाव है अर्थात उपाधि स्वभाव यश ये, ये, अविद्या वो अविद्या हो गया उपाधि स्वभाव अरे उपाधि स्वभाव यही उसका स्वरूप है अर्थात वो वही स्वरूप उपाधि स्वभाव ही वो वही उसका स्वरूप है लक्षण लक्षण का अर्थ स्वरूप

अर्थात तो उपाधि स्वभाव अर्थात तो उपाधि बनना यही उसका स्वरूप है अविद्या का स्वरूप यही होगा आगे भेद दृष्टि तो दृष्टि इति भेद दृष्टि भेद दृष्टि स्वरूप ना भेद दृष्टि का भेद दृष्टि उसका स्वरूप भेद दृष्टि वो करवाएगा भेद से दृष्टि यस्मात इस प्रकार के भेद दृष्टि वेद दृष्टि लक्षण दृष्टि

स्वरूप दृष्टि करवाना भेद से दृष्टि यश क्योंकि अविद्या होने से ही भेद दृष्टि होगी तो भेद दृष्टि जिससे हुआ तो अविद्या से हुआ तो यही भेद दृष्टि स्वभाव भेद दृष्टि करवाने वाला स्वभाव जिसका है वो फिर बहुबरी हो जाएगा अर्थात वही उसका स्वरूप है अर्थात घट का स्वरूप क्या है कहते हैं ही घट का स्वरूप है इस प्रकार की जैसे अल्ले आजाने से

क्योंकि अगर भेद दृष्टि में भेदस्य दृष्टि भेद दृष्टि करेंगे भेद दृष्टि अविद्या का स्वरूप विक्षेप अविद्या का स्वरूप नहीं अविद्या का कार्य है भेद दृष्टि अर्थात विक्षेप विक्षेप अविद्या का स्वरूप कहेंगे तो अर्थात एक प्रकार की लक्षणा लेकर के घटाना होगा क्योंकि विक्षेप अविद्या का स्वरूप नहीं अविद्या का कार्य है इसलिए भेदस्य दृष्टि यशमात करने से अविद्या में जाएगा

अगर भेद दृष्टि षष्ठी करके लक्षणा के साथ बहुभरी लेंगे तथा भेद दृष्टि स्वरूप है जिसका भेद दृष्टि का अर्थ विक्षेप विक्षेप स्वरूप है जिस अविद्या का थोड़ा लक्षणा करना पड़ेगा स्वरूप अर्थात उसका ये कारण है अविद्या इस प्रकार के लेना पड़ेगा जैसे कहेंगे कि मिट्टी स्वरूप है जिस घट का इस प्रकार के थोड़ा लेना होगा

तो यहाँ भेद दृष्टि में भेद से दृष्टि करें तो का करेंगे तो भेद से दृष्टि भेद दृष्टि अर्थात विक्षेप विक्षेप लक्षणा विक्षेप स्वरूप अविद्या का स्वरूप विक्षेप नहीं अविद्या का कार्य विक्षेप होगा इस दृष्टि से अर्थात हम भेद से दृष्टि में षष्ठी करेंगे तो लक्षणा के साथ बहुवी करने से कहीं आपको लक्षण लेना पड़ेगा क्योंकि विक्षेप अविद्या का स्वरूप नहीं है अविद्या का कार्य है

अगर हम कहेंगे कि भेद दृष्टि का अर्थ हो गया विक्षेप विक्षेप स्वरूपम यश्य अविद्या का स्वरूप विक्षेप नहीं है कहीं कहीं कह भी दिया जाता है आवरण और विक्षेप अविद्या का स्वरूप कह भी दिया जाता है कि वास्तविक विक्षेप उसका कार्य माना जाता है आवरण भी ये दोनों प्रकार के शास्त्रों में व्यवहार होता है आवरण और विक्षेप अविद्या का कार्य और उसका वही स्वरूप कह दिया जाएगा तो ठीक है

मतलब वक्ता शब्द से कह दे और श्रोता को समझ में आ जाए ये तात्पर्य उतना हुआ अच्छा लक्षण के साथ तो बहुब्री होगा लक्षण का अर्थ है स्वरूप वहां सर्वदा बहुब्री होगा तो आप किंतु उसका अविद्या को अविद्या का स्वरूप भी आ,

अब उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि कहेंगे अथवा अविद्या का कार्य कहेंगे ये दोनों प्रकार के आप अर्थ घटा सकते हैं उपाधि स्वभाव में तो बहुब्री होकर के हो जाएगा भेद दृष्टि करने से अगर भेद दृष्टि षष्ठी लेकर के आगे लक्षणा के साथ बहुब्री करेंगे तो मानना पड़ेगा कि विक्षेप ही अविद्या का स्वरूप है अर्थात तो अविद्या का एक स्वरूप विक्षेप भी है कार्य को स्वरूपत्व कह दिया गया

भाष्य में अविद्या अच्छा आगे टीका में उपाधि स्वभावस्य भेद उपाधिस्वभावेदृष्टिश ताभ्याम कारणतया लक्ष्यते अच्छा देखिए यहाँ स्पष्ट दे दिया उपाधि स्वभावस्य भेद उपाधिस्वभावेदृष्टिश्च ये दोनों के द्वारा कारणतया लक्ष्य अर्थात ये दोनों को कार्य गोष्ठी में लेता है ये दोनों का कारण जो है कारणतया लक्ष्यते उपाधिस्वभाव भेद दृष्टि लक्षण

अर्थात तो भेद दृष्टि अविद्या का कार्य माना गया नहीं अंतकरणादि उपाधेर भेद दृष्ट विद्या विद्याण संभव अनिर्वाच्य अविद्या ये कारण हो गया इसके बिना अंतकरणादि उपाधि भी नहीं बनेंगे और भेद दृष्टि भी नहीं होगा अंतकरण उपाधि हो आगे भेद दृष्टि होगा

ये दोनों अविद्या के बिना नहीं होंगे तो अर्थात अविद्या को कारण कोटि में रखा गया ये दोनों को कार्यकोटि में रखा गया आगे कार्य कारण भाव से संबित संबंध से धुरन कार्य कारण भाव और संबित संबंध तो कोई कहेगा कि ये चैतन्य से ये सीधा हो जाएंगे ये क्यों आप अविद्या का कार्य ही मानते हैं

तो कहते हैं कार्य कारण भाव संवित संबित अर्थात ज्ञान चैतन्य तो अर्थात अविद्या को आप बीच में क्यों लाए भेद दृष्टि होता है चैतन्य का कार्य इस प्रकार की मानिए भाष्य में कह दिया कि उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या ये अविद्या शब्द को क्यों बीच में लाए तो शंका करने से उत्तर देते हैं कार्य कारण भाव से संवित संबंध से

चैतन्य से सीधा ये सब भेद दृष्टि आ जाएगा ये जीव तो भाव हाँ आ जाएगा नहीं हो पाएगा कार्य कारण भाव ये सब नहीं होगा इसलिए अविद्या को बीच में लाना हुआ संबित संबंध संबित के साथ संबंध ये जो कार्य कारण सब जगत दूर दुर्निरुप इसलिए अविद्या का स्वीकार करना पड़ेगा भाष्य में ती उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षण या अविद्या

मोहिता सन ये अविद्या से मोहग्रस्त हो गया क्यों किेदृष्टि हुआ भेदद्रिष्टी होने से मोह इंनाभू अनाभूते परस्माह मत अतर ब्रह्मी नान भिन्नमें पश्यतिपल स मृतान मृत्यु पुनः पुनर्जन्मरण आपनोति प्रतिप्य के

अविद्या से मोहित होने से यह ब्रह्मणी अनाभूते ब्रह्म में कोई वास्तव भेद नहीं है नहीं होने पर भी भेद मानता है कैसे परस्मादनो अहम मैं परमात्मा से भिन्न हूँ मतो अन्यत परम ब्रह्म मेरे से परमात्मा भिन्न है इति अनेन प्रकारेण नाना इव इव पश्यति पश्यतिपल भेद दृष्टि करता है नानाईव कहा गया टीका में

नाना नाना जैसा उपमा देते हैं। आगे भिन्नम उपमेंद पश्यति उपलभते भिन्न जैसा देखता है वास्तव तो में नहीं है। यहां स्वप्ने तो तथा सत्यवेशन व्यवहरती जागरीते नाध्याप्य सत्यवेशन इव व्यवहर

तस्य तर निंदवादरसम ब्रह्म एवं अस्मी की प्रतिप्त स्वप्ने ना अभाव तो स्वप्न में वास्तविक दृष्टा एक ही है बाकी कोई और दृश्य में कोई भेद नहीं है होने पर भी नाध्याप्य क्योंकि दृश्य वहाँ वास्तव पदार्थ तो है ही नहीं तो का तो है ना का अध्याप करके ना अध्याप्य सत्यवेशन

ये जो स्वप्न है वो आहार्य ज्ञान नहीं है रजु में सर्प देखना वो आहार्य ज्ञान है आहार्य ज्ञान आहार्य ज्ञान नहीं आहार्य ज्ञान कहते है। <coughs> जान करके भी जहां विपरीत का आरोप करता है पर्वत में धूमो को देख करके उसको बंधी का निश्चय है होने पर भी कहता है यदि बन्ही न सियात तरी धूमो न सियात ऐसा तो स्थिति ही नहीं है

इस प्रकार के कथन करना को कहा जाएगा आहार्य आहरण करके नहीं होने पर भी कहना किंतु स्वप्न ये जो मिथ्या ज्ञान ये सब आहार्य ज्ञान नहीं है अध्यारोप्य अध्यारोप्य अर्थात ये आहार्य नहीं है सत्यत्व अभिनिवेशन अगर आहार्य होगा फिर सत्यत्व अभिनिवेशन नहीं होगा सत्यत्व का अभिनिवेश करके व्यवहार करता है जैसे स्वप्न में करता है स्वप्न में पूरा सत्य मानता है

जागृत में तो थोड़ा बुद्धि चलने से कभी कभी प्रश्न कर देगा आइए हो सकता है क्या स्वप्न में तो परमात्मा क्या सामर्थ्य दिए हैं देखिए आपको जो वासना की पूर्ति करना है वो सब स्वप्न में कर ले सकते हैं कोई बाधा देने वाला वहाँ नहीं है तथा तो जागरित नाना तोम अध्यारोप्य इसी प्रकार की जागरित तो अवस्था में भी सब अध्यारोप करके स्वप्न के जैसा सत्यत्व अभिनिवेश सत्यत्व का अभिनिवेश करता है

यो व्यवहती सत्यत्व तो अभिनिवेश करता है अर्थात तर... स्वप्न में जो देखता है उसमें व्यावहारिक सत्य का अभिनिवेश करता है जागृत में ऐसा ही तो हम देखता है उसमें जागृत नहीं तो ज्ञान नहीं होता है उसको जागृत जैसा मानता है व्यावहारिक सत्यत्व तो का अभिनिवेश करता है इसी प्रकार की व्यावहारिक अवस्था में जो सत्य मानता है वो

पारमार्थिक सत्यत्व का तादात्म्य करवाता है और पारमार्थिक सत्य तो हमेशा रहने वाला चीज है इसलिए हमारा संस्कार भी बन जाता है कि ये पदार्थ जगत ऐसा हमेशा रहने वाला है इसलिए अर्थात तो जो पदार्थ दिखता है ये पारमार्थिक तादात्म्य व्यावहारिक सत्य बाध भी होगा इसी का इस पर ये विचार वेदांत परिभाषा इत्यादि में भी दिखाए हैं

देखिये वहां कहते हैं कि रज्जु में सर्प दिखता है वो सर्प की क्या सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता है और जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है हम कहते हैं कि सर्पो नास्ती सर्प का बाद हो गया अभी कौन सा सर्प का बाद हो गया जो प्रातिभाषिक सर्प हमारा प्रतीति का विषय था वो प्रातिभाषिक सर्प था नहीं ऐसा कह सकते हैं क्या प्रातिभाषिक सर्प तो देखा था

हम कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो व्यावहारिक सर्प नहीं है इस प्रकार के कहेंगे तो व्यावहारिक सर्प नहीं है इस प्रकार क्यों कहते हैं वहां व्यावहारिक सर्प था क्या आपको दिखा प्रातिभाषिक सर्प और आप निषेध कर रहे हैं व्यावहारिक सर्प का ये अप्राप्त का निषेध हो रहा है इस प्रकार के शास्त्रकार लोग ग्रहण नहीं करेंगे इस प्रकार की विवाद को दूर करने के लिए समाधान देते हैं

व्यावहारिक अपन प्रातिभाषिक दिखा था अगर जो दिखा था प्रातिभाषिक मात्र दिखा था वो क्यों फिर पलायन किया उसको तो व्यावहारिक मान करके पलायन किया ना तो व्यावहारिकात्म्य अपन प्रातिभाषिक दिखा था और जब बाध करेंगे कहते व्यावहारिक और तादात्म्य अपन का बा करते हैं तो प्रती और बाध दोनों का विषय समान होगा

और नहीं तो प्रतीति होगी प्रातिभाषिक और बा करेंगे व्यावहारिक ये भिन्न होगा ये अर्थात अप्राप्त तो प्रतिषेध माना जाएगा इसी प्रकार की ज्ञान होने से जो व्यावहारिक का बाद होगा ये किस प्रकार की व्यावहारिक कहते हैं पारमार्थिकादात्म्यपन्न व्यावहारिक ये प्रती भी उसी प्रकार हो रहे बाद भी उसी प्रकार की होगा आज यहाँ तक ओ संग मित्रुण